महाभारत शांति पर्व अष्टचप्रिशदीक सतमोध्याय बुद्धि के श्रेष्ठता और प्रकृति पुरुष विवेक वा सुच मनोमृषिजते भाव बुद्धिध्य वाईने वेद ऋ कर्मचोदना व्यास कहते हैं पुत्र कर्म करने में तीन प्रकार से प्रेरणा प्राप्त होती है पहले तो मन संकल्प मात्र से नाना प्रकार के भाव की सृष्टि करता है बुद्धि उसका निश्चय करती है तत्पश्चात तो हृदय उनके अनुकूलता और प्रतिकूलता का अनुभव करता है इसके बाद कर्म में प्रवृत्ति होती है इंद्रिए परम मनह मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धिरात्मा परो पतहम इंद्रियों से उनके विषय बलवान है क्योंकि वे बलात् इंद्रियों को अपने ओर आकर्षित कर लेते हैं उन विषयों से मन बलवान है क्योंकि वह इंद्रियों को उनसे हटाने में समर्थ है मन से बुद्धि बलवान है क्योंकि वह मन को वश में रख सकती है और बुद्धि से आत्मा बलवान माना गया है क्योंकि वह बुद्धि को सम बनाकर स्वाधीन कर सकता है बुद्धिरात्मा मनुष्यस्य बुद्धिरेवात्मनात्मने यदा विकुरते भावम तदा भवति सामनः बुद्धि प्राणियों की समस्त इंद्रियों की अधिष्ठात्री है इसलिए वह जीवात्मा के समान ही उनकी आत्मा मानी गई है बुद्धि स्वयं अपने भीतर जब भिन्न भिन्न विषयों का ग्रहण करने के लिए विकृत हो नाना प्रकार के रूप धारण करती है तब वही मन बन जाती है इंद्रियाणाम पृथक भावात् बुद्धि विक्रीयतीत शिभ भगवती स्रोत्र स्पृशति स्पर्श उच्यते इंद्रियाँ पृथक पृथक है इसलिए उनकी क्रियाएँ भी पृथक पृथक है अतः उन्हीं के लिए बुद्धि नाना प्रकार के रूप धारण करती है यही वही जब सुनती है तो स्त्रोत्र कहलाती है और स्पर्श करते समय स्पर्शेंद्रिय अर्थात प्रजा के नाम से पुकारी जाती है पश्यति भवते दृष्टि रसती रसनम् भवे जिग्रति भवती घ्राणम बुद्धि विक्रियती पृथक वही देखते समय दृष्टि और रसास्वादन के समय रसना हो जाती है जब वह गंध को ग्रहण करती है तब वही घृणेन्द्रिय कहलाती है इस प्रकार बुद्धि पृथक पृथक विकृत होती है इंद्रियाणी तुतान्याहूतेष्ठते पुरुषे बुद्धि स्वभाव सुवर्तते बुद्ध के इन विकारों को ही इंद्रिया कहते हैं अदृश्य जीवात्मा उन सब में अधिष्ठित है बुद्धि उस जीवात्मा में ही स्थित हो सात्विक आदि तीनों भावों में रहती है कदाचिन लभते प्रेतिम कदाचिपि सोचते न सुखे न दुखे न कदाचि हयते इसी हेतु से वह कभी प्रेम और प्रसन्नता लाभ करती है यह उसका सात्विक भाव है कभी शोक में डूबती है यह उसका राजस भाव है और कभी न तो सुख से युक्त होती है एवं न दुख से ही उस पर मोह छाया रहता है यही उसका तामस भाव है सेवात्मिका भावा स्नेहता सरिताम सागरो भरता महावेलाम्बेम जैसे उत्ताल तरंगों से युक्त सरिताओं का स्वामी समुद्र कभी कभी अपने विशाल तटभूमि को भी लांग जाता है उसी प्रकार यह भावात्मिका बुद्धि चित्त वृत्तियों के निरोध रूप योग में स्थित होने पर इन तीनों भावों को लांग जाती है यदा प्राथ्यते किंचितित्त तदाथा अधिष्ठा वैवुद्याता संस्मरेन्द्रिया मेध्याज्या कृष्ण सह मनुष्य जब किसी वस्तु की इच्छा करता है तब उसकी वृद्धि बुद्धिमण के रूप में परिणत हो जाती है ये जो एक दूसरे से पृथक पृथक इंद्रियों के भाव हैं इन्हें बुद्धि के ही अंतर्गत समझना चाहिए मेधा कहते हैं रूप आदि के ज्ञान को उसमें हितकर या सहायक होने के कारण इंद्रियाँ मेध्य कही लग गई हैं योगी को संपूर्ण इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए सर्वान् यददान विधीयत अविभागत बुद्धिर्भाव मन से वर्तते बुद्धि संपूर्ण इंद्रियों में से जब जिस इंद्रिय के साथ हो जाती है उस समय पहले अलग न होने पर भी वह बुद्धि संकल्पात्मक मन एवं घटादि पदार्थों में उपस्थित होती है अर्थात बुद्धि से अनुग्रहित होने पर ही कोई भी इंद्रिय संकल्प जनित घट पटादि को क्रमशः ग्रहण करती है ये चैव भा वावर सर्व ए श्वे अत अनमर्था संप्रवर्त अंत्ये रथ ने भी मरा इवा। जगत में जो भी नाना भाव हैं वे सबके सब सात्विक रजस और तामस इन तीनों भावों के ही अंतर्गत है जैसे अरे रथ की नेमी से जुड़े होते हैं उसी प्रकार सभी भाव सात्विक आदि गुणों के अनुगामी हैं हृदय पार्थम मन कुयात इंद्रिय बुद्धि सत्तम निश्चरा, निश्चरा धीर निश्चर रूप अधिष्ठान में स्थित हुई उदासीन भाव से स्वभाव के अनुसार संभव विषयों की ओर जाने वाली इंद्रियों द्वारा मन दीपक का कार्य करता है अर्थात जैसे दीपक अपनी प्रभा द्वारा घटादी वस्तुओं को प्रकाशित करता है उसी प्रकार मन नेत्र आदि इंद्रियों द्वारा घट पट आदि वस्तुओं का दर्शन एवं ग्रहण करता है एवं स्वभाव एवत विद्वान्नति अशोचन प्रहिष्य निम विगत मतर इस जगत का ऐसा ही परिवर्तन स्वभाव है ऐसा जानने वाला ज्ञानी पुरुष कभी मोह में नहीं पड़ता हर्ष और शोक नहीं करता तथा तो ईर्ष्याद्वेष आदि से रहित रहता है न चात्मा शक्यते दृष्टुम इंद्रिय कामगोचर प्रवर्तमान दुष्कर दो दुष्कर्म पायण और अशुद्ध अंतकरण वाले हैं वे अज्ञानी पुरुष अन्याय पूर्वक मनोवांछित विषयों में विचरने वाली इंद्रियों द्वारा आत्मा का दर्शन नहीं कर सकते तेषा तो मनसारस्मिन जदा सम्यक नियते तदा तक प्रकाश स्थित दीपदीपता यथा कृति परंतु जब मनुष्य अपने मन के द्वारा इंद्रिय रूपी अश्वों के बागडोर को सदा पकड़े रहकर उन्हें अच्छी तरह काबू में कर लेता है तब उसे ज्ञान के प्रकाश में आत्मा का दर्शन उसी प्रकार होता है जिस प्रकार दीपक के प्रकाश में किसी वस्तु के आकृति स्पष्ट तो दिखाई देती है सर्वेशावता पगते प्रकाशम भवतेदीत उपधार्यतां जैसे अंधकार दूर हो जाने पर सभी प्राणियों के सामने प्रकाश छा जाता है उसी प्रकार यह निश्चित रूप से समझ लो कि अज्ञान का नाश होने पर ही ज्ञान स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार होता है यथावार पक्षे न लिप्यते जले चरण विमुक्तात्मा तथा जोगे गुण से न लिप्यते जैसे जलचर पक्षी जल में विचरता हुआ भी उससे लिप्त नहीं होता उसी प्रकार मुक्तात्मा योगी संसार में रहकर भी उसके गुण और दोषों से लिपायमान नहीं होता एवं एवं प्रज्ञो न दोषे विषयाचरण असजमान सर्वेषु कथंचन न लिप्य थे इसी प्रकार जिसकी बुद्धि शुद्ध है वह स्त्री पुत्र आदि संबंधियों में आसक्त नहीं होने के कारण विषयों का सेवन करता हुआ भी किसी प्रकार उनके दोषों से लिप्त नहीं होता है त्यक्त पूर्वकृत कर्म रतिसदात्म सर्वभूतात्म भूतवर्गे स्वज्जत जो अपने पूर्वकृत कर्मों के संस्कारों का त्याग करके सदा परमात्मा में ही अनुराग रखता है वह संपूर्ण प्राणियों का आत्मा हो जाता है और विषयों में कभी आसक्त नहीं होता सत्वमात्मा प्रसरती वापी गुणा वापी कदाचल न गुण विदाहम गुणान वेद सर्वदा परिदृष्टा गुणान परिश्रष्टा यथा तथम तत्वचैत्र जो रेतन अंतरम विद्ये सूक्ष्मजोर जीवात्मा कभी बुद्धि की ओर झुकता है और कभी गुणों की ओर गुण आत्मा को नहीं जानते किंतु आत्मा गुणों को सदा जानता रहता है क्योंकि वह गुणों का दृष्टा और यथावत रूप से सृष्टा भी है यद्यपि बुद्धि और क्षेत्रज्ञ दोनों ही सूक्ष्म वस्तु है किंतु उन दोनों में यही अंतर समझो कि बुद्धि धृश्य है और आत्मा दृष्टा है त्र गुणा एकोन धृष्टि गुणा पृथकभूत प्रकृत्यात तो संप्रयुक्त चर्वदा इन दोनों में से एक बुद्धि तो गुणों की सृष्टि करती है और दूसरा आत्मा अर्थात गुणों की सृष्टि नहीं करता है वे दोनों स्वरूपतः एक दूसरों से पृथक है परंतु सदा संयुक्त रहते हैं यथा मत्स्योदिंद्रयुक्तौ तथैव मसुको दुम वापे संप्रयुक्त यथा सह जैसे मछली जल से भिन्न है फिर भी वे एक दूसरे से संयुक्त रहते हैं जैसे गूलर और उसके कीड़े एक दूसरे से पृथक हैं तथापि तो परस्पर संयुक्त रहते हैं उसी प्रकार बुद्धि और क्षेत्रज्ञ को भी समझना चाहिए इसी का वा मुंझे पृथक च तथविता जैसे मुंज में जो सिख है वह उससे पृथक है तो भी वे दोनों साथ ही रहते हैं उसी प्रकार बुद्धि और क्षेत्रज्ञ सर्वथा एक दूसरे से पृथक होते हुए भी दोनों साथ साथ और एक दूसरे के आश्रित रहते हैं ये महाभारत शांति परमड़ि मोक्ष धर्म परमि शुकाणु प्रस्थी अष्ट चुप द्विशतमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में सुखदेव का अनुप्रश्न विषयक दो अध्याय पूरा हुआ